द्र कर्णे शया भद्रश्ये स्त्री सुस्तुशेम ओ शि अथर्वेदी मंडुक्यकारिका अद्वैत प्रकरण के पंचदश कारिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा था कारिका में कहा था मृलोह विस्फुलता पुरा उ पूर्ववादी ने एक शंका उठाई थी भाष्य में जिसके ऊपर ये कारिका के आरंभ करना पड़ा पूर्ववादी ने कहा था ये तभी उत्पत्ति के पहले तो सब परमात्मा यह सब अद्वैत है किन्तु उत्पत्ति के बाद में द्वैत हो जाता है वास्तविक बोल ऐसा कहा था उसके उत्तर में एक कार्य का है सिद्धांत कह रहा है कि जितने भी हैं उस अद्वैत के बतलाने के लिए उपाय है यहीं के माध्यम से जाना होता है अध्यारोप करके अपवाद में जानने पर अद्वैत सिद्ध होता है आरोप सारे सृष्टि यह कहा उनका कहना क्या, क्या है हम भी द्वैत को मान के बैठे व्यावहारिक द्वैत है भेद मानते हैं किन्तु वो सत्य मानते हैं द्वैत को पहले तो एक अद्वैत था अब अवद्वित हो गया ये भी सत्य मानते हैं पहले कारण रूपी था अब कार्य हो गया है ये भी सत्य है जो तो कारण को कार्य होने के बाद में अतिरिक्त सत्य मानते हैं कार्य जो लोग ऐसे मानते हैं उनके सामने एक लौकिक दृष्टांत दिया जा सकता है हम आपको एक मिट्टी का ढेला देंगे आप इसका घट बनाइए अब कार्य बनाएंगे घट बनाएंगे घट बनाने के पश्चात हम अपने मिट्टी ले लेंगे निकाल लेंगे उसमें से आप उसमें जल का जल भरने का काम करना उस घट में होगा या नहीं होगा अगर घट था, सत्य है उत्पत्ति के बाद सत्य हो जाता है उत्पत्ति के पहले तो घट मिट्टी ही था किंतु उत्पत्ति के बाद सत्य होता हो तो हम आपको मिट्टी का ढेला देंगे आप घट बनाइए अपना कारी बनाइए कार्य कीजिए उसके पश्चात हम अपनी मिट्टी तो ले लेंगे निकाल लेंगे वहां से फिर उसमें जलाहरण कीजिए आप कर पाएंगे कि नहीं अथबार हम आपको धागा दे देंगे आप कपड़ा बनाइए अपना कारी कर लीजिए हम अपने धागा को निकाल लेंगे कपड़ा बनने के बाद उसके बाद दर्जी को सिलाने देना वो कपड़ा सिलेगा कि नहीं सिलेगा तो तो तो कुछ ही नहीं वहां क्या सिद्धम का सत्यम जब कारण को हटा तो देख भी नहीं रहता इसलिए परम कारण अद्वैत एक सत्य है ये यह यहां कहना है ब्रिल्लोह फुलिंगा द्वैत सृष्टि रिया चोरीता हो पहले जो सृष्टि के बारे में चर्चा की थी त्रयोदश कार्य जो कहा था वो सब उपाय सो अवतारा है मैंने वो अद्वैत बुद्धि में ले जाने के लिए एक उपाय है अध्या रोपापवादाध्याम निष्प्रपंच की शैली वेदांत की शैली ऐसे है कोई एक ही है कार्य हुआ ही नहीं क्यों वो अद्वैत बुद्धि मान के बैठा हुआ नहीं है व्यक्ति सामने द्वैत मान के बैठा हुआ है द्वैत को सत्य मान के बैठा है हाँ द्वैत है भाई क्यों उत्पन्न हुआ है परमात्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ऐसा अधिकांत आरोप करेंगे। का तो नहीं नहीं। तो उस अद्वैत में ले जाने की प्रक्रिया है तो यह भाष्य में कई दृष्टान्त दिया था जैसे इंद्रियों का संवाद झगड़ा दिखाई पड़ा चांदो में परिषद में भिन्न प्रकार का है झगड़ा अलग अलग झगड़ा देखा हैत्पर्य नहीं हुआ और मुख्य जो प्राण है वो श्रेष्ठ बदलाने में तात्पर्य जैसे उसी प्रकार की जो सृष्टि परस्पर को विवाद पूर्वक सृष्टि दिखाई पड़ती है कहीं एक ही साथ सब होना ऐसा दिखाए तत्सर्वत कहीं तस्मात् या तस्मार आत्मा आकाश का संबोध सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति दिखाई कहीं सब प्राणों में सीर प्राण की उत्पत्ति पहले बताई कहीं सब मरो कहीं मन की उत्पत्ति पहले बताई अभिन्न भिन्न एक जैसे नहीं है सृष्टि तो इस सृष्टि का तात्पर्य है उस अद्वैत में अवतरण कराने के लिए पहुंचाने के लिए तात्पर्य जैसे इंद्रियों का संवाद प्राणी की श्रेष्ठता में तात्पर्य रहते हैं अर्थवाद है इंद्रियों का संवाद उसी प्रकार अद्वैत जो कहा गया अर्थवाद है उस अद्वे पहुंचाने इस सिद्धांत ने कहा था इसके उत्तर में पूर्व आदि शंका करता टीका में है उदाहरण संबाद, आपने इंद्रियों के संवाद को दृष्टान्त देकर के जगत के मिथ्या वैसे कहा और अर्थवादे करके कहा वो ठीक नहीं क्यों देवता शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्रियों को देवता कहीं जड़ थोड़ी होते हैं अचेतन थोड़ी होते हैं चेतन होते हैं संवाद कर सकते हैं उनका संवाद चल सकता है, देवता प्रयोग उनको देवता शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्रियों को चेतनत्व बाघादिम बाघ आदि नाम इंद्रिया आदि इंद्रिया चेतन उनमें तो, चेतन धर्म दिखाई पड़ता है इसलिए क्या होगा मुख्यार्थ है जो उनमें परस्पर जो लड़ाई दिखाई पड़ती मुख्यार्थ है संवाद आदि मुख्यार्थ संवाद आदि दिखाई पड़ पड़ा है परस्पर संवाद आदि सुनाई पड़ रहा है वो मुख्य अर्थ है कोई प्राण की श्रेष्ठता में वाक्य का तात्पर्य इंद्रियों का ही तात्पर्य को बताता है। तो तात्पर्य तो उदाहरण आपने वही उदाहरण दिया था इंद्रियों को उदाहरण देकर के जैसे इंद्रियों का विवाद जो दिखाई पड़ता प्राण श्रेष्ठता के लिए है उन्होंने उसी उन्हों। प्रकार जगत की उत्पत्ति की जो चर्चा है वो अद्वैत में ले जाने के मुख्य अर्थ अद्वैत कहा वो है ये शंका करता है देवता शब्द प्रयोगा तीन नंबर की टिप्पणी ऐतिरपणा देवता सृष्टा जो परमात्मा ने देवताओं की सृष्टि की जिन इंद्रियों की सृष्टि की अश्वन महती अरणवे इस संसार रूपी सागर तो महान सागर है इसमें गिर गए इंद्रिया फंस गए ऐसा आया है प्राप्त ऐसा प्रयोग है देवता शब्द का प्रयोग है इंद्रियोंतिरूपन शब्द ऐसा पूर्वाधिकार है तथा के वृद्धारुण भी ऐसे ही आता है इंद्रियों को देवता स्वरूप से कहा है पूर्वादी कह रहा है तथा वृद्धारुण तो के एवं एता देवता पाप उपास पापना इति ऐसा आता है का आता एवं वो खलु ये अवश्य देखो ये जो देवता है इंद्रिया पाप मा, पाप भीर उपासप से पेदित हो गए केवल हाँ जो पाप है पाप, पाप, के गए, पाप गए, है, का नाम अभिध्य द्वारा वेदित हो गए हो गए इत्यादि शब्द आया बाघ आदिता शब्दादियों को देवता शब्द का प्रयोग क्या किया वो अचेतन नहीं है उसमें स्वार्थ तात्पर में तात्पर्य है इंद्रियों के जागरण में ये पूर्वाधि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं तदपि तम ये चेत न पूर्वाधि ने कहा वो भी ठीक नहीं इंद्रियों को प्राण श्रेष्ठ में तात्पर्य रखते है वाक्य कहा वो ठीक नहीं वो चेतन है तो श्रीकांत का तो देखो क्यों नहीं है अन्यथा, अन्यथा प्राणादि सरव, अगर उनमें तात्पर्य होता है इंद्रियों में तो भिन्न भिन्न शाखा में भिन्न भिन्न प्रकार के संवाद नहीं होना चाहिए <coughs> इंद्रियों का संवाद भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई पड़ रहा शाखा में कुछ और प्रकार का छाद शाखा कुछ और प्रकार का शाखा भेदेश भिन्न, अन्धा अन्धा भिन्न भिन्न शाखाओं में अन्यथा अन्यथा च प्राणादि संवाद विवाद इंद्रिया आदि के संवाद भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई दिया अगर स्वार्थ में तात्पर्य होता तो सभी शाखा में एक ही प्रकार के कथन होना चाहिए था स्वार्थ में तात्पर्य ठीक है संवाद विसम बाहर असतोह विसम बाहर दकार चाहिए दकार छूटा हुआ संवाद विसंवाद्रुते अर्थे प्राण्य अर्थवादा अंगीकार मीमांसा में अर्थवाद वाक्यों का प्राण्य माना है तीन प्रकार के अर्थवाद होता है उसमें एक अर्थवाद को प्रमाण माना है भूतार्थवाद जो होता है विरोधे गुणवाद सदो प्रहारित भूतार्थवाद तर्थवाद तीन प्रकार के अर्थवाद माने हैं विरोध होता अन्य प्रमाणांतर के द्वारा विरोध होता हो उसको कहते हैं ये विरोध है गुणवाद गुणवाद करना जैसे आदित्य यूपा बोल देते हैं यज्ञ में जो खंबर डाड़ा जाता है स्तंभ होता है उसको आदित्य शब्द का प्रयोग कर दिया प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है श्रुति बोल रहे आदित्य यूपा प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है ये तो है तो प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध है वाक्य में पर क्या होगा गुणवाद कहना हुछ? जैसे आदित्य बड़ा चमकीला है सुंदर है वैसे ही एक है उसका गुण का कथन करना है विरोध है गुणवाद प्रमाण तर के द्वारा विरोध होने पर अर्थवाद को गुणवाद मानना उसमें अपने स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता और अनुवादोधा रित कई वाक्य आएगा अग्नि रीमस अग्नि ठंडी की दवाई है ऐसा वेद में कोई वाक्य आ जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अग्नि हेम के दवाई है सभी जानते हैं पर ठंडी की दवाई है सब जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से तो वेद में आया अग्नि ऐसे वाक्य क्या मानेंगे वहां पर अर्थ, अर्थवाद मानेंगे उसको कौन सा अर्थवाद मानेंगे अनुवादो आ अनुवाद रूपी अर्थवाद अवधारण है दूसरे प्रमाण से अवधारित है अग्नि ठंडी की दवाई है तो वेद वही बोलता हो तो अनुवाद रूपी अर्थवाद है इसमें प्रमाण नहीं होता हाँ, भूतार्थवाद तद्धाना जब दोनों न हो प्रमाणांतर का विरोध भी न हो प्रमाणांतर से सिद्ध भी न हो उसको भूतार्थवाद बोलते हैं जैसे वज्रहस्त पुर ऐसा क्या। इंद्र का क्या स्वरूप है जिसके हाथ में वज्र है बेल वैसा वज्रहस्त पुरंदर तो वहां तो को एक प्रमाण विरोध भी नहीं करता प्रत्यक्ष प्रमाण से इंद्र के हाथ में वज्र नहीं है किसी ने देखा है विरोध भी नहीं और कोई विरोध भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है वो मानांतर का विषय है। ये प्रमाणित माना जाता है वज्रहस्तपुर अर्थवाद होने पर ही प्रामाणिक होता है ये यहां कह रहे हैं संवाद विसंवाद असत प्रमाणांतर की सम्मति भी ना हो जैसे अग्नि रिमस से वैसे प्रमाणांतर की सम्मति है प्रत्यक्ष प्रमाण संमति दे रहा है वो, वो अर्थवाद प्रमाण नहीं है और विसंवाद भी नहीं विरोध भी नहीं है आदित्य उपज ऐसा भी नहीं है ये दोनों न होने पर संवाद और संति और असंवाद माने विरोध ये दोनों न होने पर असतोह जब दोनों नहीं होगा प्रमाणांतर के संबंधी भी न हो प्रमाणांतर का विरोध भी न हो उस स्थिति में अर्थवाद को प्रमाण प्रमाण माना जाता है संवाद विसंवाद असतो दोनों न होने पर संवाद भी नहीं है असंबाद भी भी नहीं मानी सम्मति भी नहीं दूसरे प्रमाण के द्वारा सम्मति भी नहीं अग्नि दूसरे प्रमाण सम्मति दे रहा है कौन प्रत्यक्ष रूप में विरोध हो रहा दूसरे प्रमाण से तो प्रमाणांतर के द्वारा संवाद भी न हो और विसंवाद भी न हो सम्मति भी न हो विरोध भी न हो ऐसा दोनों होने पर श्रुते अर्थ ऐसा शब्द का अर्थ सुनाई पड़ता है उन अर्थों में अर्थवादान पुनः अर्थवाद होता है। सिद्धांत बाकी ऐसे स्वीकार किया हुआ मीमांसा को ऐसे अर्थवाद को मानते हैं, अन्य प्रमाण के सम्मति भी न हो अन्य प्रमाण का विरोध भी न हो ऐसे अर्थवाद को जैसे वज्रस्त पुरंदर वो किसी के द्वारा सम्मति भी नहीं है कोई वाक्य नहीं ऐसा और किसी के द्वारा विरोध भी, भी नहीं है वो प्रमाण है अंगीकारा अविरोधापेक्षण अर्थवाद प्रामाण्यम विरोध को लेकर ही प्रमाणांतर का सम्मति भी ना हो और विरोध भी ना हो उसको लेकर ही अर्थवाद में प्रमाण माना जाता है यहां पर विरोध है इंद्रिय संवाद आदि पर सत्य ने मान सकते बोलना चाह रहे टिप्पणी संवाद विसंवाद पांच की टिप्पणी संवाद विसंवादी प्रमाणांतर संति विरोध है हो या संवाद का अर्थ प्रमाणांतर के द्वारा सम्मति अथवा प्रमाणांतर से विरोध जब असतो न होने पर अर्थवाद प्रमाण माना जाता है किंतु यह देखना यह तो यहाँ जो इंद्रियों के झगड़ा जो सुनाई पड़ रहा है इंद्रियों का जो झगड़ा सुनाई पड़ रहा है और पृथ्वी आदि की उत्पत्ति सुनाई पड़ रहा है यहाँ तो यह तो यह तो माना छेविटिप प्राण संवाद जो इंद्रियों का झगड़ा गिरफ्तार रंग अलग विभिन्न प्रकार सुनाई पड़ रहा है छांदों की अलग प्रकार सुनाई पड़ रहा है प्राण संवाद में यह तो परस्पर व्याहती दर्शन एक दूसरे के व्याघात कर रहे हैं विरोध बोल रहे हैं वृद्धार्ण के विरोध बोलता है वृद्धारण चांदो के विरोध बोलता है ऐसे परस्पर विरोध है संवाद परस्पर व्याहती दर्शनाद न प्रामाण्य इसलिए इंद्रिया संवाद में प्रामाण्य नहीं है वो प्राण की श्रेष्ठता बतलाने में तात्पर्य है एक दृष्टांत दिया था सिद्धांत ने सिद्धांत के लिए सात की टिप्पणी ब्याहती क्षण या बैलक्षण है लक्षण नहीं है इंद्रिय संवाद एक जैसा नहीं है वृद्धावणी में जैसा समझते हैं छांदोक से विरोध होता है छंदोगी में जैसा समझते हैं वृद्धावण्य से विरोध होता है इंद्रिय संवाद इस तरह का है इसलिए इसमें प्रामाण्य नहीं ले सकते हैं <hah> जैसे ये परार्थ है स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रखते हैं प्राण के श्रेष्ठता के लिए ठीक इसी प्रकार प्रपंच की जो तो चर्चा है की तो चर्चा अद्वैत में प्राणादि संवाद करके आया मुख्य प्राण को नहीं लेना इंद्रियों को लेना है प्राणादि शब्दों मुख्य प्राण अतिरिक्त मुख्य प्राण उच्छ्वास निश्वास वाला प्राण है उसको नहीं लेना उससे अतिरिक्त जो बाघादी इंद्रिया उनको गृहित होते हैं यहाँ उत्तम एवं समाधान जो समाधान दे दिया है ये अर्थवाद है प्राण संवाद है अर्थवाद है वो अपने स्वार्थ में निहित नहीं, नहीं था, परार था है पदार्थ है प्राण से बता दी इसी को व्यतिक मुख से बोलते हैं यदि ऐसा न हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए यह होता है पहले अन्य दिखाया और व्यतिक दिखाते हैं व्यतिणो की व्याख्या करते हैं यदि ही करके वाष्य कहा यदि ही संवाद परमार्थ एव अभूत अगर इंद्रिय का संवाद वृद्धार्थ यदि वास्तविक होता यदि ये, हो ये इंद्रियो में जो संवाद है झगड़ा है वह परमार्थ एवं अभूत वास्तविक वा यदि हो तो एक रूपए संवाद सर्वशाखा सुपृश्यत सारे शाखाओं में एक ही प्रकार के संवाद सुनाई पड़ने चाहिए चाहे वृद्धार्थ शाखा हो चाहे छांदो शाखा कोई भी शाखा हो यदि वास्तविक हो तो एक ही प्रकार का कथन होना चाहिए विरुद्ध अनेक प्रकार है जो विरुद्ध अनेक प्रकार से चांदो के अलग वृद्धार अलग इत्यादि अनेक प्रकार से नहीं सुनना चाहिए अगर वास्तविक हो तो नाश्रो इत्यादि। ठीक है देखिए। क्वचि विपधमा स्वये निर्णत प्रजापतिपकृता उत्क्रां शरीर पापीठतरम ठषति सब कहीं तो ऐसा सुनाई पडता है क्या सुनाई पडता है झगड़पड़ी मैं झगड़पड़ी झगड़े करने और स्वयं में निर्णोत्तम तो अशक्तान और कौन बड़ा है स्वयं निर्णय नहीं ले पाए एक दूसरे अपने को बड़ा घोषित करके बैठे निर्णय न होने से तो स्वयं निर्णय निर्णय करने में असक्त जो असमर्थ हो गया इंद्रियों का प्रजापति में उपगटाना ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए सारी हाँ पिताजी बताइए हम लोग में कौन बड़े है बड़ा श्रेष्ठ कौन है प्रजापति उपगटाना प्रजापति के पास पहुंचे इंद्रियों का प्रजापति ने यही कहा उत्क्रांतें इदम शरीरम पापीष तरम इव तिष्ठति ये जिसके निकलने पर यह शरीर अछूत हो जाता है अस्पर्श हो जाता है पापी नहीं पापीष तर अतिशय पापी हो जाता है तो पर्श भी नहीं किया जाता और पर्श करने पर स्नान करना पड़ता है जिसके निकलने पर वो श्रेष्ठ है कितने बोल हुआ श्रेष्ठ नाम नहीं लिया जिसके निकलने पर ये प्रजापति का शब्द है यक्रां जिसके निकलने पर शरीर इन... उत्क्रांत शरीर जो है नहीं उत्क्रां शरी पापीषतरम ठषति अत्यंत पापी के समान होकर के रह जाता है शरीर हो जाता है सब श्रेष्ठ वही तो आप लोगों में बाबा श्रेष्ठ आप लोगों में वही श्रेष्ठ हो। होगा तो हो तेन उगतान तेन प्रजापति के द्वारा उगतान प्रजापति ना उतान प्रजापति के द्वारा कहे हुए इंद्रियों का प्रवास शुरू एक वर्षो के लिए प्रवास सुनाई पड़ता है चक्षु ने सोचा मेरे भी जलक गई बाद में एक साल की बाद घूम के आई तो देखा काम तो चल रहा है अंदाज में जैसा का है। जिंदा है। नहीं हुआ एक एक, एक गई, पापिस्ट तर नहीं हो पाया आखिर में मुख्य प्राण जब निकलने लगा तो वहां पर जैसे एक शिक्षित घोड़ा होता है उसको बांध करके चाबू मारा जाए तो उस फूटे को उगाड़ करके चला जाता है उस प्रकार प्राण जब निकलने लगा तो सब जैसे फूटा सहित आ जाता है उसी प्रकार इंद्रिया सारे उड़ गए अपने सामने से तब तो इंद्रियों को पता लगा ये श्रेष्ठ है ये कहीं तो स्वतंत्र कई स्वतंत्र रूप से इंद्रियों में दिखाई पड़ता है क्या है वहां दिखाते हैं यशन उत्क्रांत इधम शरीरम पथती सयां उन्होंने आपस में विचार किया जिसके निकलने पर यह शरीर गिर जाता है ब्रत हो जाता है कोई हम लोगों में श्रेष्ठ है ऐसा आपस में विचार किया कहीं ऐसा भी सुनाई पड़ता है यदि आलोच ऐसा विचार करके प्रवासों के फिर प्रवास सुनाई पड़ता है आपस में प्रजापति के पास जाते नहीं तो भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार के ये चर्चा है इंद्रियों का संवाद में और कुछ पुनः बाप चक्षत्र बनाक्षी मुख्य प्राण अतिरिक्त है चतवार कहीं इंद्रियों को चार ही सुनाई पड़ा मुख्य प्राण से अतिरिक्त प्राण चार है ऐसा सुनाई पड़ता है क्वचित पुनर बाग चक्षु स्रोत्र इंद्रियों की चर्चा है कहीं बाणी, चक्षु, उपनिषदी और मन ये मुख्य प्राण से अतिरिक्त ये चार प्राण है ऐसा सुनाई पड़ता है पुचित। तो, पुचित। पुचित तो कहीं क्वचित तो क्वचित क्वचित पोपी कहीं गए तो इंद्रिया आदि की भी चर्चा है क्वचित पोपी तो ऐसा एवं विरुद्ध अनेक प्रकार संवाद इंद्रियों में संवाद के विरुद्ध नाना प्रकार के कहीं कुछ कहा कहीं कुछ कहा कहीं कुछ कहा इसलिए उन इस तो वाक्यों में तात्पर्य नहीं है प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य है उनका संवाद सुनाई पड़ता है विरुद्ध रूप से ठीक है प्राणसंवाद श्रुति नाम मिथुक विरोधा ना स्वास्थ्य प्राणु संाण संवाद श्रुतियों में, में परस्पर विरोध है उनमें स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता है मुख्य प्राणी की सृष्टि बदलाने में तात्पर्य है एकाद तस्मात इत्यादि वाषण तस्मात नादर्थन सर्वश्रुति नाम प्राणार्थक इंद्रिया नहीं है सारी श्रुतियां इंद्रियों के लिए नहीं है अन्य के लिए है वाक्य ठीक है। दृष्टांत दृष्टांत और दिया जैसे प्राण संवाद द्वैतवादी में अर्थवाद है। उसी प्रकार। सब अर्थवाद है यही कथा है उक्तम दृष्टान्त होता है दृष्टांत दे दिया इंद्र संवाद किसके लिए मुख्य प्राण के प्रशंसा के लिए है श्रेष्ठता के लिए है ठीक है इस प्रकार उक्त दृष्टांत अनुरोध आदि इंद्रियों का दृष्टांत दे दिया गया स्वार्थ में प्रमाण नहीं है ठीक इस दृष्टान से उत्पत्ति के जो उत्पत्ति वाक्य जितने भी हैं उत्पत्ति वाक्य जितने वेद में आते हैं वो अभी न विवक्षितार्थ आने अपने स्वार्थ में तात्पर्य विवक्षित अर्थ नहीं उत्पत्ति के लिए नहीं उत्पत्ति वाक्य क्वचित क्यों यहाँ भी विरोध है उत्पत्ति वाक्यों में कहीं आकाश कम से उत्पत्ति सुनाई पड़ती है कई तिर जब देखते हैं तस्मात वा ये तस्मात आकाश समुद्र से जरूरत है क्वचित आकाशादिक्रमण सृष्टि कहीं इससे सुनाई पड़ता है और क्वचित अग्नि आदिक्रमण कहीं स अग्नि अभवक्त इत्यादि आता है सबसे पहले अग्नि बन गया अग्नि आदिक्रम से सृष्टि बना दी है क्वचित प्राणाधिक्रमण स प्राणी जता कहीं ऐसा है प्रश्न परिसर देखते हैं प्राण की सृष्टि पहले है तत्सर्वम अभवत एक साथ ही दिखाई पड़ता है कहीं सृष्टि से में तत्सर्वम अवध वृद्धार्थ है सातमान तस्मात तत्सर्वम अवत कुछ अपने को ही जाना अपने को जानने का परिणाम वो सर्वरूप हो गए वृद्धार्थ इत्यादि तो इसलिए परस्पर आहत दर्शन परस्पर व्याघात बोल रहे हैं विरुद्ध बोल रहे हैं इसलिए उनमें तात्पर्य नहीं जैसे में तात्पर्य तात्पर्य इसी प्रकार सृष्टि वाक्य में परस्पर विरोध है एक जैसे नहीं है अगर सृष्टि वाक्य सत्य होता यथार्थ होता है सब श्रोतियों में एक जैसी सृष्टि की चर्चा होनी चाहिए उसमें तात्पर्य नहीं रहता तथा तथा तथा परस्पर व्याघात है तभा तभा तभा तभा तभा उत्पत्ति जैसे इंद्रिय संवाद को अर्थवाद में लेना है उसे स्वार्थ में तात्पर्य नहीं मानना ठीक इस प्रकार उत्पत्ति वाक्य जितने भी हैं स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है वो अद्वैत में पर तात्पर्य करते समझते ता सम्वाद आगे पूर्वी शंका करता हमारा जो वो सृष्टि वाक्या जो है ना वो भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न कहा इंद्रिय संभाग में भिन्न भिन्न जगह सुनाई पड़ रहा है वो कल्प के हिसाब से किसी कल्प में छांदोग्य किसी कल्प वृद्धा वाला लिया अलग अलग लिया वैसे सृष्टि वाक्य भी ऐसे अनेक कल्प है तो किसी कल्प में सब को बोल दिया है किसी कल्प में तस्मात वा ये इत्यादि वाक्य बोल दिया है इत्यादि कल्प भेद के कारण से सृष्टि अभ्यपाल रहा है है है करता है। सत्य प्रति कल्पम, कल्पम, प्रतिकल्पम, समास प्रत्येक कल्प में प्रत्येक कल्प में सृष्टि भेदत्वादि भिन्न इष्ट है तो भिन्न होगा तो उक्त श्रुति नाम अभी प्रतिसर्गम अन्यवाद इसलिए तो प्राणादि संवाद में जो श्रुतियां आई है अन्य प्रकार हो सकते भिन्न कल्प के कारण भिन्न प्रकार कथन कर लिया अन्य व्यवस्था व्यवस्था या अर्थभक् तो से आते उनके ऐसी व्यवस्था करके अर्थवान हो जाएंगे सारे वाक्य वो कल्प भेद से ऐसे अलग अलग कहा एक ही कल्प में विरोध नहीं कहा है कहीं एक कल्प में एक ही जैसे वाक्य आते हैं वो भिन्न भिन्न कल्प में अलग अलग ढंग से बोला ये पूर्वादिक कहता है संकते संक करता है भाषण कहा कल्प सर्ग वेदात संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम चर्गे कल्प के सृष्टि सृष्टि कल्प सृष्टि भेद से प्रत्येक कल्प में कुछ भिन्नता आ जाती है सृष्टि का भेद होने से संवाद श्रुति नाम संवाद इंद्रियों का संभाव श्रुति है उनका उत्पत्ति श्रुति नाम तो दोनों में प्रत्येक कल्प प्रति सर्गो था तुम कल्प भेद के कारण प्रत्येक में कुछ सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार से सुनाई पड़े कभी आकाश पहला कभी प्राण पहला कभी अग्नि पहला इत्यादि सुनाई पड़ रहा वैसे प्राण संवाद भी ऐसा ही है ऐसा यदि पूर्वादि बोले तो सिद्धांत का तेना बोलते ठीक है सिद्धे <coughs> प्रमाण्य व्यवस्था कर पहले प्रामाण्य सिद्ध हो तब तो उसमें व्यवस्था की कल्पना तब की जाती है पहले प्रामाण्य सिद्ध हो तब व्यवस्था की कल्पना होती है ये सिद्धांत करें सिद्धे प्रामाण्य व्यवस्था कल्पित व्यवस्था की कल्पना तब होगी पहले प्रामाण्य सिद्ध होगी सदैव नाट्य प्रामाण्य अभी तक सिद्ध तो नहीं हुआ फिर व्यवस्था वाली बातें कहां चला रहे तुम श्रुति में प्रामाण्य सिद्ध हो जाए तब व्यवस्था की कल्पना तब होगी उसमें प्रामाण्य अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है श्रुति मैंने उत्पत्ति पर श्रुतियां इंद्रिया संवाद रूपी श्रुतियां मैं प्रमाण है ये सिद्ध हुआ ही नहीं है फिर व्यवस्था कैसे बनाओगे तो ये सिद्धांत है तो उत्तर माह न कहते सिद्धांत करूँ न निष्प्रयोजनत्व प्राणादि के झगड़ा सुनाने में कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है उल्टा दंड मिलेगा क्यों इंद्रियों का आप उपासना करेंगे तो आगे क्या करना पड़ेगा इंद्रिया भरनी पड़ेगी तो झगड़ा फल क्या मिलेगा झगड़ा उपासना का फल क्या मिलने वाला झगड़ा कलह ये होगा अनिष्ट इस निष्प्रयोजन कोई प्रयोजन से तो होने वाला नहीं है उनकी चर्चा से दिन भर कोई पानी की पिटाई करता हो क्या फल मिलेगा मक्खन निकलेगा जलताड़न करता है दिन भर सुबह से शाम सुबह से शाम तक इस निष्प्रयोजन ठीक इस प्रकार है इस प्रकार है निष्प्रयोजन द्वारा सिद्धांत देखे तासाम प्रयोजनबत्तों तो आप स्वीकृत होते आसन का है हमारे उन श्रुतियों को प्रामाण्य आपने भी स्वीकार किया है शंका करके कतोक्त इत्यादि भाषा हमने प्रामाण्य माना है दूसरे के जाकर के प्राण श्रेष्ठता को लेकर के उन्हें प्रामाण्य आता है वेद वाक्य प्रमाण होते हैं जी प्रमाण नहीं होते हैं किंतु कोई स्वार्थ में प्रमाण रहते हैं कोई है। परार्थ में प्रमाण रहते हैं परार्थ में प्रामाण्य है प्राण श्रेष्ठता में प्रामाण्य है इंद्रिय संवाद वाक्यों का और द्वैत वाक्य जितने भी आएंगे अद्वैत में प्राम जाकरण स्वार्थ में अपने आप में प्रामाण्य नहीं है संदा की तो आसान प्रयोजन सिद्धांत ना उन श्रुतियों का प्रयोजन वाहन आपने भी स्वीकार किया है कहते हैं तो सिद्धांत बोलते हैं यथोक्त बुद्धि अवतार है प्रयोजन हाँ अद्वैत बुद्धि के अवतरण के लिए सिद्ध करने के लिए तो प्रामाणिक हो जाएंगे किंतु अपने आप में प्रामिक नहीं है यथोक्त तो बुद्धि उपाय है। अद्वैत बुद्धि को सिद्ध करने के लिए प्रामाण बन जाते हैं सहयोगी हो जाते हैं है। प्रयोजनातरा भाव प्रकटयती प्रयोजन का अभाव उसी को व्याख्या करते हैं न अन्य प्रयोजन वक्तुम संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम सक्यम कल्पय कहा ने कहा अन्य प्रयोजन नहीं है प्राणादी संवाद जो हो रहा उसके प्रयोजन होता है प्राण की श्रेष्ठता मुख्य प्राण की श्रेष्ठता बतलाने के लिए और द्वैत पर सिद्धि कोई प्र... अपने में कोई प्रयोजन नहीं होता यह सिद्धांत और निकल्पना नहीं कर सकते ठीक है प्राणादि भाव प्राप्त है ध्यानार्थम प्राणादि उपासना के लिए इंद्रियों की चर्चा की है प्राणादि भाव प्राप्त उपासनाथा यथा उपास में भगवती बुधगुलिस आता है जो व्यक्ति जिसकी उपासना करेगा भविष्य में वही बनेगा यथा माम प्रपत्न के प्राणाधिभाव प्राप्त इंद्रिया प्राप्त इंद्रिय बनने के लिए उपासना के लिए वाक्य आय है प्राणाधिभाव प्राप्त है वाक्य जो आए हैं इंद्रिय की चर्चा है उपासना के लिए है यही चिंतायाथम मन उपासनाथम प्रादि संकीर्तन प्राणादिक जो कीर्तन हुआ शब्द हुआ है कीर्त शब्दे धातु है शब्द किया संकर्त क्या शब्द का यह हुआ है यह प्राणादि प्राप्ति इंद्रिय भाव की प्राप्ति के लिए ऐसे शंका करता है तथा प्रतिपत्त है ध्यानार्थम कोई तो इंद्रिय प्राप्ति भाव की प्राप्ति के लिए ध्यान के लिए उपासना अगले भाग्य आया है इंद्रिय संवाद आदि ये है तो सिद्धांति का बोलेंगे क्यों नियम क्या है तम यथा यथा तदेव तदे बम यथा यथा उपासक उस परमात्मा को जिस रूप से उपासना करेगा भूत मानकर करेगा तो ये भूत बनेगा प्रेत मान कर उपासना करेगा प्रेत बनेगा और देव देवता मानकर उपासना करेगा देवता बनेगा और भगवान मानकर उपासना करेगा भगवान बनेगा देवान देव जो या मद भक्ता इंदिमान ऐसा कहा जो समझ भगवान को जिस रूप में मान करके करोगे भगवान उसी रूप से फल देंगे अगर भूत समझ करके तांत्रिक बनकर उपासना करो बाद में भूत बन जाए हे परमात्मा ये फल दाता तो वही है फल दे वही फल देगा भूत रूप में को भूत बना देगा क्यों आपने भूत माना है उसको क्या माना है भूत मान करके किया है तो भूत कैसे उपासना आप किसी को भी शत्रु बुद्धि करेगा तो फल क्या देगा शत्रुभाव से फल देगा मित्र बुद्धि करेंगे मित्रभाव से फल देगा यहां भी ऐसा ही है तो भगवान इतने बुद्धिहीन तो नहीं है विचार करके फल देंगे जिस भावना से आप उसको मानेंगे उसी भावना से फल देते हैं यह तम यथा, यथा, यथा उपास भगवती बुधगोलो परिषद कहा है उस परमात्मा को तम परमात्मा नम यथा यथा एन एन प्रकार उपासक जिस जिस प्रकार से उपासना जिस रूप मानकर उपासना करता है उसी रूप के माध्यम से फल देता है वही बनेगा यादि देव प्रता देवान पितृन या पितृप्रता भूतानी याद्याजीरो की मां गीता मशक कहा देवताओं को व्रत तो, है देवता मानकर उपासना कर रहे हैं वो देवता भाव को प्राप्त होंगे यादि देव प्रधान देव देवता मान कर उपासना करने वाले देव भाव को जाएंगे इंदिरादि देव बनेंगे आगे यादि देव प्रधान देवान पितृ पितर मान करके उपासना करेंगे तो आगे उनको पितर ही बनना पड़ेगा तो तम यथा यथा उपास थे तथा भगवती जिस से रूप से परमात्मा की उपासना जो रूप मानकर सब परमात्मा के रूप है तो फल उस रूप से मिलेगा या देव प्रदान देवान पितृ नित्री प्रताप भूतानी या भूते ज्या क्यों भूतों मान भूत मान करके उपासना करते हैं भूतों के प्रेतों के। बनने की वही बनेंगे भगवान वही बना रहे वही शरीर मिल जाएगा जानती मध्य अर्जिनों की मांग जो मेरे हेदन करने वाले हैं परमात्मा की पूजन करने वाली परमात्मा बन जाएंगे मुदगलो परिसर की बात ऐसा है तम यथा यथा उस परमात्मा को तम परमात्मान यथा यथा जिस रूप से उपासना करेगा वही बन जाएगा कहा तो इंद्रियों की उपासना करने वाला क्या बनेगा इंद्रिय ही बनेगा यही सिद्धांतिक न्याय साम्यात युक्ति समान है फल आदि ध्यान प्राप्ति फलम क्या होगा जब आप जिस देवता की उपासना कर रहे थे वो देवता क्या करते थे झगड़ा करते थे तो आप भी उस भाव में पहुंचेंगे तो आपको भी क्या काम करना पड़ेगा झगड़ा उपासना का फल कला यही मिलेगा आपको इष्टफल मिला कि फल मिला स्थिति हो जाएगी हम्म न्याय साम्यादी न्याय युक्ति समान है उन्हें से कलहादि ध्यानार्थ कलहादि वाले को ध्यान कर रहे हैं आप उपासना कर रहे हैं तो आपका भी तत्प्राप्ति कलह प्राप्ति ये फल होगा इसलिए फल सही फल नहीं बनेगा ये कहते हैं ये बात से मैं कहा था कलह उत्पत्ति प्रलयानाम प्रतिपत्ति और अनिष्टत् एक तो उत्पन्न इंद्रियां उत्पन्न होती है आपको उत्पन्न होना पड़ेगा और जो उत्पन्न होंगे प्रलय भी होना पड़ेगा और बीच में झगड़ा चलना है तो यह इष्ट है कि अनिष्ट है उपासना का फल मिला अनिष्ट में कहा था ठीक है तत्व अनिष्टम परिहर थी न कहा ऐसा वहां ठीक नहीं है इंद्रियों का संवाद आया था इंद्रियों की उपासना के लिए पूर्वादि ने कहा कहते इंद्रियों के संवाद उपासना करेगा तो इंद्रियो बनेगा तो जो देवता के पास जितनी शक्ति होगी अपने से बड़ा तो बना सकता है उतना ही देगा अपने पास जो होगा वही देगा वो अपने से बड़ा तो नहीं कर सकता तो उनके पास में क्या है झगड़ा है कोई झगड़ा ही देंगे तुम्हें कोई फल मिल जाएगा वही करते रहोगे जिंदगी में ये स्थिति होगी अपने से बड़ा कोई भी नहीं बनाता अपने समान भी नहीं बनाना चाहते अपने से नीचे ही रखेंगे सारे एक ही है भगवान ऐसे अपने समान बना देते है बाकी सब स्वार्थी हैं अपने नीचे रखेंगे थोड़ा ठीक है आपको थोड़ा ऊपर उठा देंगे तो अपने से बड़े तो क्या अपने सम्मान भी नहीं बनाएंगे जैसे अभी हम पूजा ले रहे हैं आगे भी लेना है कुछ तो लेना है ऐसे सोच करके फल देंगे ठीक है हाँ इत्यादि का है मैं कहते हैं प्राण संवाद श्रुति नाम प्राण वैशिष्ट अवबोध अवतारापन तुम तो उपवाद्य दार्थी प्राण संवाद स्थिति छांदों के प्रत्यावन का आदि में किसके लिए है प्राण की वैशिष्ट ज्ञान कराने के लिए मुख्य प्राण विशेष उसकी विशेषता बतलाने के लिए सिद्ध करके उसका सिद्ध करके अब दाष्टान्त कमा सिद्धांत क्या है कि जो पृथ्वी आदि की उत्पत्ति की जो चर्चा है किसके लिए अद्वैत बुद्धि में पहुंचाने के लिए तस्मात करके भाषा में कहा तस्मात उत्पत्ति आदि श्री उत्पत्ति आदि श्रुति जितने व्याप्त है वह आत्मिकवतार अन्य अर्थ कल्पयुक्ता है वह अद्वैत बुद्धि के आने के लिए है उसी के सिद्ध करने के लिए आगे जा सकते अन्य अर्थ के लिए अन्य प्रयोजन के लिए कल्पना नहीं की जा सकती उत्पत्तियादि श्रुति नाम उत्पत्ति पर भाव फलित चतुर्थ पद अवस्तंभे न उत्पत्यादि जो श्रुतियां आई है वेदांत में वेदों में जहां जहाँ आई है जगत की उत्पत्ति के तो विषय में उन श्रुतियों का उत्पत्तिया पर परक पर स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है निष्पन्न हुआ वह चतुर्थवाद अवष्टम भेद स्पष्ट चतुर्थवाद क्या था कि नास्त भेद कथन जाहारा लेकर के कुछ भेदनाथ की वस्तु नहीं है व्यवहार आपका चल रहा है किन्तु तो विचार करने पर भेद नाम को वस्तु नहीं आएगा विचार दृष्टि से चलने पर भेद नाम को वस्तु नहीं आ सकता ने कहा ठीक है देखे अच्छा अतः भाष्य में कहा अतो नास्ती उत्पत्तियादि आदि तो भेद कथन चला नास्ती भेद कथन चला उत्पत्तियादि के भेद आने की संभावना बिल्कुल नहीं है मिट्टी में जितने भी पात्र बनेंगे वहां अद्वैत जम रहते हैं है। व्यवहार दृष्टि में द्वैत हो गया है कई बन गए अनेक बन गए किंतु तो? विचारक देखेगा मिट्टी ही है सारे विचारक व्यक्ति घटपट को घट को नहीं देखेगा मिट्टी को देखेगा अद्वैत ही है ठीक इस प्रकार है सारी जगत की उत्पत्ति होती रहे विवर्त है वास्तव में है ही नहीं परिणाम होता विवर्त है रज में अनेक दिखाई पड़ते हैं किंतु तो रज्जी रहती कुछ नहीं होता ऐसे अधिष्टान सत्य होता है यह सारी कल्पना हो जाती है अज्ञान के कारण से कल्पना हो जाती है यह कहा आगे टीका है उत्पत्तियादि श्रुति विरोध हम अद्वैत परिहृत्य उत्पत्तियादि श्रुति का विरोध पूर्वादि ने कहा था अद्वैत मानने पर उत्पत्ति आदि श्रुति का विरोध है उत्पत्ति सुनाई पड़ती श्रुति में कहा उसका विरोध का परिहार कर दिया परिहत्य परिहार करके उपासना विधि अनुपत्ति विरोधम परिहर महाराज अगर द्वैत न हो कौन उपासक बनेगा कौन उपास्य कौन होगा उपासना क्या रहेगी उपासना बदलाने वाली बहुत सारी श्रुतियां हैं वो श्रुतियां विरोध करेगी अद्वैत में अगर, अगर अद्वैत होगा तो उपासना और उपास्य उपासक समाप्त हो जाएंगे कौन उपासक होगा कौन उपास्य रहेगा क्या उपासना क्रिया होगी उपासना बदलाने वाली बहुत सारी श्रुति है उसके साथ विरोध है अद्वैत का और दूसरी तरफ से गुर्बारी चलता है उत्पत्तिया परिहित विरोध नहीं है अद्वैत में ऐसा करके अब उपासनाधम दर्शे अगर अद्वैत हो तो उपासना विधान व्यर्थ हो जाए अर्थापत्ति से होता है कि अद्वैत नहीं है यदि अद्वैत हो कौन उपासक रहेगा अद्वैत में उपासक उपास्य उपासना तीन होंगे क्या तो अद्वैत मानने पर उपासना संबंधी सारी श्रुतियों को डरता मानना पड़ेगा श्रुति है इसको विरोध करना ठीक नहीं ये पूर्ववादी शंका उठाएगा इसका खंडन करेगा कार्य का सिद्धांत करेंगे उपासना किसके लिए कहा गया वो तो बताना चाहते सबके लिए उपासना नहीं है सारक तीन प्रकार के हैं उत्तम मध्यम मंद तीन प्रकार के हैं तो मंद और मध्यम के लिए उपासना का विधान है कोई आगे उत्तम उत्तम अधिकारी अधिकारी बनाने के के लिए, लिए उपासना की आवश्यकता नहीं है ये देखना चाहिए तीन प्रकार के हैं एक सगुण ब्रह्म का उपासक होगा माने कार्य ब्रह्म का उपासक होगा और एक कारण ब्रह्म का उपासक होगा और एक निरो में पहुंचा हुआ होगा तीन प्रकार के साधक जो ज्ञानी होगा अद्वैत में पहुंचा हुआ है उसके लिए उपासना की आवश्यकता ही नहीं है नदी पार हो चुका है बाकी दो होंगे एक कार्य हिरण्यगर में उपासक होंगे कुछ ईश्वर के उपासक होंगे कार्य ब्रह्म के उपासक कारण ब्रह्म उपासक और अद्वैत में पहुंचे हुए तीन प्रकार के साधक होते हैं जो मंद मंद अधिकारी हैं हिरण्य गर्भ तक पहुंचेंगे वहां तक उपासना करेंगे और थोड़ा मध्यम हो गया है ईश्वर चिंतन में चले जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे और और ऊपर वाले होंगे भाव में होंगे तीन प्रकार के कार्य है उपासपदिष्टेय तदर्थम अनुकंपयाश्रमास्त्रि विदाह मध्यमोत्तम मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट उपासनोपदिष्टेय तदर्थम अंकंपय आश्रम बहुवचन है आश्रम आश्रम से वर्णी भी लेना वर्ण और आश्रम तो हर वर्णों में आश्रम घटित वर्ण है तीन में आश्रम भी है ब्राह्मण क्षेत्र के हैं कर्मचर्य गृहस्थ बान प्रस्त संसार लक्षण है यह वर्ण भी लेना तीन प्रकार के हैं माने संन्यास आश्रम में रहने वाले हो चाहे गृहस्थ आश्रम आदि में जो भी तीन प्रकार के साधक पाए जाए कोई भी वर्ग हो ब्राह्मण क्षेत्र में ऐसे कोई भी हो तीन प्रकार के साधक तीन प्रकार मध्यम उत्कृष्ट दृष्ट एक हीन वाला है मंद वाला है और एक मध्यम वाला है और एक उत्कृष्ट वाला है ऐसे आश्रम आसन ऐसे पाए जाते हैं मध्यम उत्कृष्ट दृष्ट मंद बुद्धि वाला है एक एक मध्यम बुद्धि वाला है एक उत्तम बुद्धि वाला है उपासनापदिष्टा इन उपासना उपदिष्टा वेदेना उपदिष्टा वेद ने इस उपासना के कथन किया तदर्थम उनके ऊपर कृपा करने के लिए जो मंद अधिकारी है और मध्यम अधिकारी है उनके लिए कृपा करने के लिए उपासना का विधान है उत्तम अधिकारी के लिए नहीं है वो अद्वैत भाव में कौन हुआ होगा? नदी पार हो चुका है तो उत्तम होगा उसके लिए उपासना का विधान नहीं है मंद और मध्यम के लिए अद्वैत बुद्धि में जाने की सामर्थ्य आ जाए उसमें इसके लिए उपासना और द्वैत पहुंचने पर उपासना क्या नहीं करेगा उपासना की आवश्यकता नहीं उसकी कहना चाहते हैं आश्रम वर्ण कार्यक्रम का ही दृष्ट है आश्रमी और वर्णी दो प्रकार के दो धर्म लगा हुआ है कोई भी वर्ण होगा एक आश्रम साथ में होगा उसका ब्राह्मण होगा या तो ब्रह्मचारी होगा या गृहस्थ होगा या वाहन होगा सन्यासी होगा वैसे क्षेत्रीय होगा या तो ब्रह्मचर्य अवस्था में होगा गृहस्थ होगा या बानु प्रस्था आश्रम जुड़ा हुआ है वैसे बैश्य वो भी माने तो या तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य होगा अवस्था ब्रह्मचारी में होगा या गृहस्थ में होगा या बहन प्रथा संना है आश्रम सदस्य वर्णी को भी लेना ले वर्ण भी लेना एक ले। टीका आश्रम वर्ण कार्य प्रमुख जो कार्य प्रमुख उपासना करते हैं हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वो हीन दृष्टि वाले हैं मंदबुद्धि वाले हैं मान कमजोर साधक है तीनों वर्णों में जो भी हो चाहे ब्रह्मचर्या अवस्था में हो चाहे गृहस्थावस्था में हो चाहे वाणप्रस्थ अवस्था में चाहे संन्यास अवस्था में हो तीनों वर्णों में कोई भी हो कि माने चार आश्रम में कहीं भी बैठा हो।, हो अगर कार्यक्रम की उपासना कर रहा हो हिरण्य गर्भ के वो कार्यक्रम होता है वो दृष्टि वाले मंद बुद्धि वाला है यह कारण ब्रह्म उपास का मध्यम दृष्ट है कारण ब्रह्म होता है सदैव एक आदि माया विशिष्ट ईश्वर जिसको बोलते हैं ईश्वर उपासन ब्रह्म जीव तो मानी पहले उत्पत्ति में है सबई शरीर प्रथमा सब पुरुष आदि करता सभूता नाम ब्रह्माद्रे समय हिरणगर्भ के लिए ऐसा शब्द आया प्रथम शरीर वाला है वो जीव है, जीव को आता है। को वो कोटि वो है, ईश्वर उत्पन्न हुआ कारम ब्रह्म विशिष्ट ब्रह्म कारण ब्रह्म उपासका मध्यम दृष्ट है ईश्वर तो उपा की उपासना में लगे हैं जो माया विशिष्ट प्रमुख उपासना करने वाले मध्यम बुद्धि वाले हैं मध्यम अधिकारी माने जाते हैं तीनों वर्णों में कोई भी हो ब्राह्मण क्षेत्र कोई भी हो चार में कोई भी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे बानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी कोई भी आश्रमी हो कोई भी तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण ही और अद्वितीय ब्रह्म दर्शन शीला अद्वितीय प्रमुख उपासना नहीं अद्वितीय ब्रह्म द्रष्टुम शीलम यहाँ स्वभाव बन गया अद्वितीय ब्रह्म दर्शन हो रहा है हम ब्रह्मास्म यही वृत्ति है और कोई वृत्ति नहीं अद्वितीय ब्रह्म देखने के लिए कोई बना है और कोई स्वभाव नहीं है दूसरा दिखता ही नहीं ऐसी स्थिति में पहुंच गए और किसी को उपासना करेंगे ये उत्तम दृष्टि वाले होते हैं अद्वितीय ब्रह्म दर्शन शिला शिलास्तु उत्तम दृष्टि इनको उत्तम दृष्टि वाले कहा उपासना संबंधी बात नहीं है वहां कोई वेद उसको उपासना के लिए विराम नहीं कर सकता जो उपासना का उपदेश है मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी को लेकर के बताया अरे उसको उत्तम अधिकारी में पहुंचने के सामर्थ्य दिलाने के लिए उपासना के पल पर जा पाएगा सहारा चाहिए उसको नदी पार होना है तो नौका के सहारा चाहिए उनको और नदी पार हो चुका है उसको नौके के सहारा जरूरत नहीं है उत्तम अधिकारी जो बन गया उत्तम दृष्टि वाले के लिए आवश्यकता नहीं है तो अद्वितीय ब्रह्म भाव में है उसके लिए उपासना के विधान नहीं है अद्वैत दर्शन में पहुंच चुका है कि किसी उपासना करेगा उपास उपासक उपासना सब एक होके बैठे तीन प्रकार है अद्वितीय ब्रह्म दर्शनशिलास्तु उत्तम दृष्टि ये उत्तम दृष्टि वाले पते हैं एवं एक त्रिविधेश तीन प्रकार के हो गए साधक मंद दृष्टि वाले मध्यम दृष्टि वाले उत्तम दृष्टि वाले तीन में से तेसा मंदाराम उनमें से तीन में से तेसाम मन तेसाम मध्य उनमें से मध्याराम मंदाराम मध्यम हम जो मध्यम कोटि में है और मंद कोटि में बैठे हैं जो कार्य प्रमुख उपासक है या कार्य प्रमे उपासक है उत्तम दृष्टि प्रवेश प्रवेशार्थम उनको भी उत्तम दृष्टि अद्वैत बुद्धि में ले जाना श्रुति ये ये भी पहुंच जाएंगे इसके सहारे से पहुंच अभी उत्तम दृष्टि में पहुंचे नहीं है ये उपासना के सहारे ही पहुंचे उत्तम दयालुना बे देना दयालु है सबको मुक्ति कराना चाहता है सबको अदिति पर भाव में पहुंचाने की सोच रहा है और आप जबरन कर रहे हैं कि आप नहीं दैत है मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूँ वेद की बात की नहीं मानते आप किससे बात माने <clears throat> दयालुना ना जो दयालु कृपालु वेद है उस वेद में उपासना उपदिष्टा भेदने इन दो प्रकार के अधिकारी को उत्तम दृष्टि पहुंचाने की दृष्टि से उपासना है उसमें सामर्थ्य आ जाएगा उपासना के बल पर अहम ब्रह्माष्टी जो बोलने की सामर्थ्य आ जाएगा खाली बोलना नहीं कुछ भाव में बैठने की सामर्थ्य आ जाएगी उस सामर्थ्य में पहुंचाने के लिए है पहुंचा हुआ के लिए उपासना नहीं है यह कह रहे उपासना दीदी व्यर्थ भी नहीं है इनको लेकर के सार्थक हो जाएगी उत्तम अधिकारी को लेकर एक आवश्यकता नहीं ने कहा था उपासना पड़ जाएंगे अगर तो तो सबके दृष्टि अद्वैत बनी नहीं है जिसकी दृष्टि तब तक आवश्यकता है तथा जब उपासना अनुष्ठान द्वारे यही है उपासना के अनुष्ठान के माध्यम से अपने इष्ट की उपासना के माध्यम से उत्तम एकत्व दृष्टि क्रमेण प्राप्त क्रम से वो भी पहुंच जाएंगे उत्तम दृष्टि में पहुंच जाएंगे अंतर इसलिए अंतर्भाव हो जाएगा अंत में इसलिए कहा अद्वैतम यही कह रहे हैं अद्वैत इसलिए हो जाएगा वो भी अद्वैत में पहुंचेगा आगे जाकर के यही कहा श्लोक व्यावर्तम आसम शंका उठाएगा जिस शंका के खंडन में कार्य का, का आरंभ करना है पहले पूर्वारी की शंका उठाएंगे महाराज यदि अद्वैत है तो उपासना पर सारी श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी श्रुति उसको व्यर्थ नहीं कर सकती इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है कि अद्वैत नहीं है क्योंकि तो उपासना द्वैत में होता है उपासना द्वैत में होनी है उपास्य उपासक उपासना, उपासना तीन त्रिपुटी तो रहेंगे ही मैं उपासक हूँ मेरे उपास्य है वही उपासना क्रिया है, है, है त्रिकुटी होंगे तो अगर अद्वैत मानेंगे ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी उपासना पर जिंद श्रुति व्यर्थ हो जाएगी ये पूर्वाधिक कहना था सिद्धांत जिस कैसी लगाई तीन तरह के अधिकारी हैं उत्तम अधिकारी के लिए वह अद्वैत बोला उत्तम में पहुंचने पश्चात जब उत्तम नहीं बने मध्यम मंदें तब तक उपासना चलती रहेगी वही उत्तम में पहुंचने को ये उत्तर देना है तो पूर्वादि पहले शंका उठाता है यदि कहा पूर्वादि बोलता है यदि पर आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक परमात्म एक विवादित्यम इत्यादि श्रुति असत अन्य किमर्थ है यह उपासना उपदिष्टा पूर्वादि शंका करता है महाराज यदि परमात्मा एक ही है पर आत्मा कोई एक ही आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध हमेशा शुद्ध बुद्ध है वो जान स्वरूप है शुद्ध है मुक्त है ऐसा स्वभाव वाला आत्मा है एक और एक ही है वो परमार्थ सत्य परमार्थ सत्य एक ही यदि आत्मा है क्यों एक विवादी है सदैव सौम्रदिश्रुति ऐसा हिरी है इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति सिद्ध एक आत्मा सिद्ध हो रहा है तो असत अन्य उसे बिना सब असत होंगे उसे परमात्मा से अन्य सत असत हो जाएंगे असत्य किम अर्थाई में उपासना उपदिष्टा फिर किसके लिए उपासना का विधान किया श्रुति में जब एक ही परमात्मा है और कुछ नहीं है अद्वैती है तो फिर ये उपासना किस लिए विधान किया श्रुति में विधान है तो उपासना पर श्रुतियां विरोध करती है अद्वैत नहीं है बोलती है। अद्वैत मान्य पर उपासना पर श्रुति व्यर्थ पड़ जाएगी अर्थापति प्रमाण से सिद्ध होता है द्वैत है तभी तो उपासना चलेगी पूर्वादि में और भी है आग, और भी कहा वृद्धा आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यव्य वो जो निध्या पता आता है उपासना के लिए कहा हुआ। आत्मा को ही देखना चाहिए जानना चाहिए देखना माना जानना द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य मंतव्य पहले सुनना चाहिए फिर मनन करना चाहिए फिर निधिध्यासन करना चाहिए बाद में दर्शन जानना चाहिए कहा तो वहां पर निध्याशी तब जो आया उपासना है उपासना है वो भी तो उपासना है तो इस को क्या करोगे अद्दान और के में आया प्रजापति ने कहा या आत्मा अप आत्मा आत्मा बिजरोगी मृत्यु इत्यादि छांदोल में आया है या आत्मा का स्वरूप बताया देवता के स्वभाव में कहा था एक बार ऐसा ये भी तो या आत्मा अवत आत्मा दिए उपासना के लिए कहा हुआ तुम्हें धारूपासना में में है और आया वो संकल्प करे उपासना करे ये ये श्रुति बोलती है सारी श्रुति उपासना पर है ये कुर्वादी कह है आत्मा इतने उपासिता किस क्या मानकर उपासना करे आत्मा ऐसा मानकर उपासना करे फिर कहे ऐसा मानकर इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियों से उपासना जो बतलाई गई है और कर्म भी बताए हैं कर्म भी व्यर्थ हो जाएंगे अगर अद्वैत हो तो उपासना व्यर्थ पड़ेंगे और कर्म कर्म क्या है कर्मी चाहे अग्निहोत्रा आदि कर्मों की कितने चर्चा है नित्य कर्म नैमित कर्म काम्य कर्म प्रतिषिध कर्म चार प्रकार के कर्म है कर्मों की चर्चा बहुत पूरा मेमा भरा कर्मो से भरा हुआ है कर्म कर्म के साधन कर्म का फल इससे पूरा भरा हुआ पूर्व साध ने विचार किया है कर्म का स्वरूप कर्म के साधन कर्म का फल नित्य कर्म का स्वरूप उसके साधन, उसका फल और नैवित कर्मों का साधन कर्म का स्वरूप फल और काम्य कर्म का साधन काम्य कर्म उसका स्वरूप हो गया और फल और प्रतिषिध्य कर्म का साधन होगा किसी का फोटो कुछ करो निश्चित किया हुआ है शास्त्रों ने ब्राह्मण महान ऐसा है तो आवेदी करोगे तो फल क्या होगा नरक आदि की प्राप्ति होगी ये चर्चा है वो तो ये सारे कर्म विधि कर्म विधि श्रुतियां भी व्यर्थ हो जाएगी अद्वैत मानने पर उपासना तो पर श्रुतियां कर्म परक श्रुतियां सारी व्यर्थ पड़ेगी ये सारे विरोध कर रहेगी अद्वैत नहीं हो सकता करेंगे तो आप कैसे अद्वैत अद्वैत अद्वैत कर रहे हो ये पूर्वादी की शंका है कर्माणि चाहनिहोत्र आदि नहीं कहा पूर्व आदि ने तो सिद्धांत बोलते सुणु तत्व अद्वैत में कोई खर्च आने वाला नहीं है भाई कर्म विधि भी चलते रहेंगे उपासना भी, भी चलते रहेंगे क्यों अधिकारी तीन प्रकार के हैं मंद मध्यम उत्तम उत्तम दृष्टि में पहुंचा हुआ के लिए अद्वैत है और मंद और मध्यम अधिकारी जो पड़े उनके लिए उपासना का विधान कर्म का विधान मंद के लिए कर्म का विधान है मध्यम के लिए उपासना का विधान ये कहेंगे तत्र कारण इसमें कारण सुनो सिद्धांत सिद्धांत बाकी शुरू होगा कारणम सिद्धांत आश्रमा आश्रमा माने आश्रम में आश्रमी आश्रम से होता आश्रमी आश्रम वाले अर्थ आदि अर्थ से अच अच्छ प्रत्यय लगाना आश्रम समझे आश्रम उपासना नहीं करेगा संन्यास आश्रम करेगा उपासना या गृहस्थ आश्रम करेगा कौन करेगा आश्रमी करेगा आश्रम शब्द का अर्था आश्रम, हो, हो आश्रम ही लेना आश्रम वाला चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम वाला हो ब्रह्मचारी होगा ब्रह्मचारी आश्रम वाला होगा चाहे गृहस्थाश्रमी हो चाहे बानप्रष्टि हो चाहे संश्रम शब्द में मथुप अर्थ में अर्थ आदि अच प्रत्य लगा देना आश्रम वाले क्या अर्थ लेना है आश्रम मैंने अधिकृता जो अधिकारी है वेद जो अधिकारी है कर्म करने के लिए उपासना करने के लिए ज्ञान में अधिकारी है अधिकृत बर्वी न और बर्वी कहा क्यों संमार्ग में जाने वाले को बर्णी बोलते हैं अच्छे काम में चल रहे हैं जो बर्ण वाले ब्राह्मण क्षेत्र कैसे आदमी जिनको बर्णी बोला संमार्ग का मार्ग गा, कुमारी को बरणी नहीं बोलेंगे ब्राह्मण होकर के जूता सीले का काम करता हो उसको ब्राह्मण थोड़ी बोलेगा अपने कर्तव्य करता हो तो सनमार्गामी हो तब बर्णी कहा जाएगा वर्ण हीन हो गया वर्ण मार्ग कहा सनमार्ग में चलने वाले को बर्डी बोलते है आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थत् त्रिविधा आश्रम शब्द का प्रदर्शन के लिखा त्रिविधा कहा आश्रम तीन प्रकार के हैं। आश्रम ही तीन प्रकार के पाए जाते हैं मंदा, मध्यम प्रदर्शनार्थ वर्णी उपलक्षा बर्णी का भी उपलक्षण है वो आश्रम से वर्णी को भी देना है खाली आश्रम ही नहीं लेना वर्ण भी लेना ब्राह्मण क्षेत्र है और क्षेत्रचर्य आश्रम है आश्रम और वर्ण दोनों लेना समय हो गया है फिर ओम भद्रण सं भग्रम पश्ये पार्षति यहांग्वारंशस्तनोंगेल